जन्म से ही वर्ण व्यवस्था को मान्यता देते हैं। वो कहते नहीं यही श्रेष्ठ विचारधारा है और यही भारत में सदा से चलती चली आ रही है वो अपने में परिवर्तन नहीं लाना चाहते दूसरी तरफ महर्षि दयानंद जी महाराज की कृपा से उन्होंने हमें एक ऐसी विचारधारा दी ऐसी विचारधारा हमें प्राप्त हुई कि स्वामी जी ने प्राचीन अर्थशास्त्रों के द्वारा इस बात का अच्छी तरह से चिंतन किया और चिंतन ही नहीं किया बल्कि महाभारत से पहले भारत में आर्यावर्त में गुणकर्म स्वभाव से ही वर्ण व्यवस्था चलती थी वैदिक समाज व्यवस्था चलती थी बिगाड़ आया है महाभारत के युद्ध से 1000 वर्ष पहले ये विकृति किसने प्रारंभ की इसका तो पता नहीं लगता कि कब ये जन्म से मान ली गई किसने इसको आगे बढ़ाया किसने इस विचार को हवा दिया किसने इस विचार को फैलाया ये तो इतिहास से नहीं मिलता पर इतना जरूर मिलता है कि उस समय ये विकृति आरंभ हो गई थी कि जन्म से ही गुणकर्म व्यवस्था को श्रेष्ठतम सिद्ध किया जाए और जब ये विचारधारा विस्तृत हुई जब इसको बल मिला जब इसको संरक्षण मिला तो परिणाम ये हुआ कि बहुत सारी विकृतियां हमारे समाज में आ गई जबकि श्री कृष्ण जी महाराज स्वयं गीता में इस बात को कहते है वो कही नहीं कहते की जन्म से गुणकर्म व्यवस्था मानी जानी चाहिए वो कहते हैं कि माया चातुर चातुर् चातर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सा भाई विभाग मेरे द्वारा किए गए यह यूं कहें कि मेरे अंदर जो परमात्मा बैठा है उसके द्वारा ये गुणकर्म विभाग मनुष्यों के ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को वर्ण देने के लिए किए गए हैं श्री कृष्ण ने किए हैं ऐसा तो नहीं लगता कि श्री कृष्ण आये और उन्होंने गुणकर्म स्वभाव से वर्ण व्यवस्था को मान्यता दे दी इससे ऐसा जरूर निकलता है कि उससे पहले भी गुणकर्म स्वभाव से व्यवस्था चलती थी अगर नहीं चलती थी जन्म से ही चलती थी तो फिर ये श्लोक का जो जो बाद का जो भाग है बाद का जो भाग है ये व्यर्थ हो जाता है तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि गुणकर्म व्यवस्था कर्म से श्री कृष्ण के काल में भी चलती थी और उनके इस धरती पर आने से पहले भी चलती थी तो उन्होंने पीछे के इतिहास को पढ़कर के इस श्लोक में इस पंक्ति को उद्धृत किया तो इस प्रसंग में स्वामी जी कहते हैं कि भाई देखो वर्ण व्यवस्था कि जो आप बात करते हैं कि अगर वर्ण व्यवस्था जन्म से मानी जाए तो वो तो मानी जा रही है उसमें तो कोई संदेह नहीं है पौराणिक भाइयों को लेकिन जब हम कर्म से वर्ण व्यवस्था का निर्धारण करते हैं वर्ण करते हैं ब्राह्मण का वर्ण करते हैं क्षत्रिय का वर्ण करते हैं तो कहते हैं कि उसमें फिर व्यवस्था कैसे बनेगी तो स्वामी जी कहते हैं इसकी व्यवस्था का संबंध हमारे आश्रम से है हम जिस भी आश्रम में रहते हैं वर्ण व्यवस्था का वहां सूत्रपात हो जाता है और आश्रम मनुष्य जीवन के जो चार भाग हैं उनको सही रूप में जीने के लिए उन विभागों का वर्णन ऋषियों ने अपनी वर्ण व्यवस्था में किया है अपनी आश्रम व्यवस्था में उसको मान्यता दी है कि मनुष्य चाहे किसी भी आयु का हो उसको मनमानी करने की छूट नहीं दी जा सकती वो मनमाने ढंग से अपने जीवन को नहीं चला सकता क्योंकि मनमाने ढंग से जीवन चलता है पशु का मनुष्य अगर मनमाने ढंग से जीवन चलाता है तो वो पशु कोटि में ही उस चला जाता है फिर इसको कोई सब मनुष्य पसंद नहीं करता तो स्वामी कहते हैं कि आश्रम चार हैं ब्रह्मचर्य ग्रस्ताश्रम वानप्रस्त और संन्यास तो ब्रह्मचर्य आश्रम में विशेष रूप से आचार्य और शिष्य का संबंध जब तक उसका ज्ञान पूर्ण नहीं होता जब तक वो इस नाटक में ही बन जाता तब तक आचार्य और ब्रह्मचारी का संबंध बना रहता है और आचार्य केवल उस पाठ्यक्रम की शिक्षा को ही वो महत्व तो नहीं देता है पाठ्यक्रम की शिक्षा के साथ साथ वो विद्यार्थी के आचार पर भी ध्यान रखता है उसके आचरण पर भी बल देता है इसलिए ऋषियों ने उपनिषदों में इस बात को कहा है प्रार्थना की है ईश्वर से प्रार्थना क्योंकि ईश्वर से जरूरत क्या पड़ी कि ऋषि भी ईश्वर से प्रार्थना करे जरूरत इसलिए पड़ी कि प्राचीन काल में भी जब ब्रह्मचारी गुरुकुल में आते होंगे तो उसमें से कुछ ऐसे भी होते होंगे जो जो नहीं पढ़ना चाहते लेकिन भेज दिया गया है या जो कुत्सित आचरण वाले होंगे और उनसे वहां के आचार्य या वहां की व्यवस्था खराब होती होगी तो इसलिए ईश्वर से वहाँ प्रार्थना की गई है शम आयंतु ब्रह्मचारणा स्वाहा दम आयंतु ब्रह्मचारणा स्वाहा हे प्रभु मेरे गुरुकुल में वो ब्रह्मचारी आए जो शम का पालन करते हो जो इंद्रियों पर संयम रखते हूँ जो आचार्य के प्रति अध्यापक के प्रति उस आश्रम की व्यवस्था के एक एक सदस्य के प्रति जो प्रेम से श्रद्धा और आदर का भाव रख करके व्यवहार करते हो तो ये प्रार्थना है वहां पर समायन तो ब्रह्मचारणा स्वाहा दमी ब्रह्मचारी मुले जो इंद्रियों पर जिनका एक छत्र शासन हो जो इंद्रियों के गुलाम ना हो तो जब ये ब्रह्मचारी आश्रम का प्रारंभ होता है तो उसमें विशेष रूप से आचार्य और शिष्य का एक लंबा संबंध जुड़ता है वो लगभग 24-25 वर्ष तक और फिर कहते हैं ग्रस्ताश्रम अब जब वो ब्रह्मचारी ग्रस्त में आता है तो अब वो ब्रह्मचारी यद्यपि ग्रस्ती भी ब्रह्मचारी कहलाता है मनु जी की दृष्टि में ग्रस्ती भी ब्रह्मचारी है यदि वो संयम से पति पत्नी के संबंधों को दृढ़ करता है सही संबंधों को बनाता है तो ग्रस्त में रहता हुआ भी वो ब्रह्मचारी है। लेकिन वो अब गौड़ है मुख्य रूप से अब वो ग्रस्थी हो गया जब वो ग्रस्त आश्रम में आता है तो उसको बहुत सारी शिक्षाएं दी जाती हैं गुरुकुल के अंदर ही और वो दीक्षांत समारोह इसी कारण से होता है कि ग्रस्त में जाने के बाद भी जो ब्रह्मचर्य आश्रम में जिन शिक्षाओं को हमने सीखा है हमने उन्हें प्राप्त किया है हमने उन्हें पालन करने के लिए कुछ हमारी ओर से यत्न हुआ है उन शिक्षाओं को हम ना भूलें तो सत्यम वर्म चरित बहुत सारी शिक्षाएं जो है वो उस ब्रह्मचारी के लिए दी जाती है जिसका ग्रस्त में प्रवेश होने वाला है या जो ग्रस्त आश्रम की इच्छा रखता है अब जो ग्रस्त आश्रम जब पूरा हो जाता है तो इसमें फिर पति पत्नी के बीच में बच्चों के बीच में बहुत सारे समझौते करने होते हैं एक दूसरे की मनोभावना को समझना एक दूसरे के लिए सुख दुख में काम आना बहुत सारी शिक्षाएं होती है और फिर वानप्रस आश्रम बानप्रस आश्रम में तो वो बनकी ओर प्रस्थान करता है बान बनकी ओर जिसका प्रस्थान हो जाए वो बान तो बान में उन कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है कि जिनसे वो बान उसकी तैयारी करें सन्यास की तैयारी करें तो बानप्रस आश्रम भी वो एक मर्यादा में बंधा हुआ है रास्ते से मार्ग से हटने के लिए शिक्षा किसी आश्रम में नहीं दी है वहां भी एक मर्यादा है और फिर सन्यास आश्रम में संन्यास आश्रम की भी अपनी एक मर्यादा है अगर सन्यासी वो अगर अपने आश्रम के विरुद्ध किसी कार्य की योजना बनाता है या कोई कार्य को करता है यदि सन्यासी ग्रस्त के कर्म करने लग जाए तो वो सन्यासी का जो सन्यास है वो कलंकित हो जाता है क्योंकि ग्रस्त जब था तब तुझे ग्रस्त के कार्य करने चाहिए थे उसमें तेरी शोभा थी लेकिन कोई सन्यासी होकर के ग्रस्त के काम करने लगे या ग्रस्त जैसी मानता बना ले या ग्रस्त जैसे राग द्वेष बनाना शुरू कर दे वो सन्यास शोभा को प्राप्त नहीं होता उसकी निंदा होती है समाज में इसलिए संन्यासी भी न तो क्षत्रिय को का और न वैश्य को कहा शूद्र को सन्यासी केवल ब्राह्मण ही बन सकता है जो गुण कर्म स्वभाव से जिसने ब्राह्मण तो अर्जित कर लिया है जिसने तप और त्याग के द्वारा अपने को इतना तपा लिया है कि अब सन्यास जो मैं ले रहा हूँ उस संन्यास की मैं शोभा बढ़ाऊंगा मैं इसको भ्रष्ट नहीं होने दूंगा इतने तप त्याग करने के बाद वो ब्राह्मण सन्यासी बनने के लायक होता है क्षत्रिय को सन्यासी बनने का अधिकार नहीं है आपने सुना होगा गाजियाबाद में एक सन्यासी थे और आश्रम में किसी से कुछ तनाव हो गया तो आप देखिए कि सन्यासी होने के बावजूद भी उसने क्या किया कि दो व्यक्तियों की उसने हत्या कर दी सन्यासी युवा सन्यासी था इसलिए क्षत्रियो को सन्यासी बनने का कोई अधिकार नहीं बने क्या जरूरत है हम सन्यास लें जरूरी है क्या हम अपने ठीक है वैसे ही बने रहे तो कहने मतलब यह है कि जो चार आश्रम है इन चार आश्रमों में क्या क्या करने का अधिकार सबको तो कहते हैं सुसंगति और अध्य आधिक, अध्यधिकों का अधिकार मनुष्यमा को है कहते हैं सब आश्रमी सुसंगति का आनंद ले सकते हैं सब जा सकते हैं जहां पर ईश्वर की प्रेम की त्याग की तप की संयम में रहने की व्यवस्था की बात चल रही हो वहां पर सब उस संगत से उस संगति से लाभ ले सकते हैं और कहते हैं कि अध्ययन की अध्ययन भी किसी भी आश्रमी का कर सकता है मनुष्य मात्र को अधिकार है या यहां पर यह दूसरी व्याख्या की जा सकती है कि, कि किसी अच्छी व्यवस्था में रहना और अध्ययन आदि के लिए अवसर ये सबके लिए समान है किसी को भी यहाँ पर शिक्षा के अधिकार से या एक श्रेष्ठ वातावरण के अधिकार से वंचित नहीं किया गया है जैसे आप, आप तो जानते होंगे कि अभी भी कई मंदिरों में स्त्रियों को जाने का अधिकार नहीं देते वो कहते स्त्रियां अंदर नहीं जा सकती पुरुष जा सकते हैं क्यों जा सकते हैं क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है स्त्रियों ने कोई शास्त्र लिखा है तो उसका कोई महत्व नहीं पुरुषों ने बहुत सारे शास्त्र लिखे हैं इसलिए पुरुष प्रधान समाज है मस्जिदों में आप जाके देखो वहां भी लिखा रहता है यहां स्त्रियों का अंदर आना मना है ये क्या है ये एक श्रेष्ठ वातावरण से उसको वंचित कर दिया गया है इसी तरह हम अपने उसमें देखें तो स्त्री शूद्र वाली बात है तो वहां भी सूद्र और स्त्री को वेद पढ़ने सुनने सुनाने का अधिकार ही नहीं है तो कहते हैं इस तरह की जो विकृत जो मान्यताएं हैं इन विकृत मान्यताओं को तिलांजलि देनी चाहिए इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य मात्र को शिक्षा का अधिकारी बनने का अधिकार है वो शिक्षा प्राप्त करके विद्वान बन सकता है शिक्षा प्राप्त करके एक अच्छे मनुष्य का जीवन जी सकता है फिर कहते हैं जिस जिस प्रकार का जिस जिस पर संस्कार होगा उसी उसी प्रकार की उसकी योग्यता मनुष्य मात्र में बढ़ेगी स्वामी जी कहते हैं फिर जब मनुष्य मात्र शिक्षा को प्राप्त करने के लिए जब गुरुकुल में जाएंगे उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा ना जाति देखी जाएगी ना कोई संप्रदाय ना न लिंग न कोई भाषा मनुष्य मात्र के लिए शिक्षा का खुला द्वार है सभी के लिए वो शिक्षा का द्वार खुला हुआ है तो कहते हैं कि उसमें जिसके जैसे जैसे संस्कार होंगे जैसी जैसी उसकी रुचि होगी जैसे कोई ब्रह्मचारी है गुरुकुल मारा हुआ है लेकिन उसकी लड़ाई झगड़े में बहुत प्रवृत्ति है तो उसको फिर क्षत्रिय वर्ण का अधिकार दे दिया जाएगा कुछ ऐसे होते हैं बालक उनको कुछ भी कह दो बिचारे चुपचाप डर जाते हैं कुछ कहते नहीं है डर के मारे की अगर कहूंगा तो ये पीटेगा फिर तो वो ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत लिया जा सकते हैं क्योंकि ब्राह्मण का एक स्वभाव यह भी है कि वो शांत रहता है वो सोच विचार काम करता है और भयभीत भी रहता है क्योंकि क्षत्रियो का काम युद्ध का है ब्राह्मण का काम है वेद का पढ़ना पढ़ाना। अब कोई वैश्य का बालक है या व्यापारी घर से आया तो वो हिसाब किताब में लगा रहता है कि आज भंडार में कितनी वस्तु गई कितनी आई किसने ब्रह्मचारी ने कब तेल लिया कब किस तारीख को लिया था अब इतनी जल्दी तेल कैसे खत्म हो गया है वो इसी पर हिसाब किताब अपना जोड़ता रहता है समझ लेना चाहिए कि ये व्यापारी बनने वाला है इसको आप ब्राह्मण नहीं बना सकते ब्राह्मण वो बनेगा ब्राह्मण बनेगा तो वो ब्राह्मण की सारी मर्यादा तोड़ करके वो दुकान खोल लेगा जाकर वो करेगा वो हमारे आप कहने से नहीं रुक सकता अपने आदेश डॉक्टर साहब कहते ना कि सत्य जो है पूरा सत्य केवल ब्राह्मण ही बोल सकता है बाकी ना तो क्षत्रिय बोल सकता है और ना वैश्य बोल सकता है और उसकी तो कथाई क्या है वो तो बोल ही नहीं सकता बोलेगा पर मिश्रित बोलेगा तो क्षत्रिय वैश्य और सूद्रीय ये ये मिश्रित सत्य और असत्य का व्यवहार करते रहते हैं पर अगर सच्चा ब्राह्मण है वो सत्य ही बोलेगा तो कहते हैं कि जैसे जिसका जिस मन पर संस्कार होगा उसी उसी प्रकार की उसकी योग्यता बढ़ जाएगी हमारे देश में कोई बड़ी धर्म सभा नहीं जिसके कारण आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था कुछ की कुछ ही हो गई स्वामी जी बड़े दुख के साथ लिखते हैं कि वर्तमान में आर्यवर्त की ये दशा है कि यहाँ कोई धर्म सभा नाम का कोई संस्थान नहीं है जिसको हम कह सकें कि सारी सरकारें उसको मान्यता दे दें या सरकार की ओर से कोई ऐसी धर्म सभा हो कोई धर्म सभा नहीं किसी के मन में जो कुछ भी आता है वही अपना मत चला लेता है तो फिर ऐसी स्थिति में वर्ण व्यवस्था चाहे वो किसी भी तरह की हो वो चल नहीं सकती तो कहते हैं कि ये धर्म सभा न होने से अब किसी के ऊपर धर्म का अंकुश तो रहा नहीं झूठे भी संत बन जाते हैं और झूठे ही ज्यादा संत बनते हैं सच्चे संत तो बहुत कम संत बनते हैं वो तो संत बने बनाए होते हैं। केवल कपड़े बदलने की बात होती है जो सच्चे संत होते हैं उनको कपड़े बदलने की भी आवश्यकता नहीं होती फिर भी कपड़े बदल लेते हैं तो इससे उनका संतत्व का कुछ कहना चाह रहे इससे उनके संतत्व का विकास होता है तो तो जो बाकी जो लोग हैं ब्राह्मण को छोड़कर के वो वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अपनाते हैं सीधे सलावे तो सीधा रास्ता अपनाएंगे, टेढ़े सलावे तो टेढ़ा रास्ता अपनाएंगे, अवसरवादी जिनको कहा जाता है तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर कोई धर्म सभा का अंकुश किसी के ऊपर नहीं है इसलिए सब प्रकार के लोग चाहे वो किसी भी वर्ण के हों वो गलत वर्ण में प्रवेश कर जाते क्षत्रिय ब्राह्मण में चला जाता है जबकि ब्राह्मण के गुण उसमें नहीं है ब्राह्मण क्षत्रिय बन जाता है कई बार जबकि उसमें क्षत्रिय के गुण नहीं होते पर ब्राह्मण क्षत्रिय बन जाता है अब व्यवस्था तो इस प्रकार से बनाई है कि जो गुण जिसमें प्रधान हो मुख्य हो उस वर्ण में उसको रखना चाहिए लेकिन अपनी मनमर्जी से किसी भी वर्ण में हम घुस जाए और परिणाम ये होता है कि समाज उससे विकृत होता है और अंध परंपराएं चलती है और समाज की बहुत हानि होती है फिर लोग बदनाम होते हैं फिर लोग कहते हैं कि मंदिरों में नहीं जाना वहां नहीं जाना क्यों नहीं जाना क्योंकि वहां कुछ मिलता ही नहीं है वहां तो जो लेने जाते हैं वो वहां होता ही नहीं इससे तो हम अपना घर में ही बैठ कर यज्ञ कर लेंगे कई ऐसे भी होते हैं तो सज्जन लोगों ने फिर यारी समाज में कहे या किसी दूर समाज में कहे जाना ही छोड़ देते हैं वो कि ठीक है हम घर में हमें ज्यादा शांति मिलती है वहां जाने की अपेक्षा क्योंकि वहां जिस प्रकार की बातें चलती हैं आप सब जानते होंगे उससे कोई मनुष्य को शांति नहीं मिलती मनुष्य जाता है शांति प्राप्त करने के लिए कुछ नया सुनने के लिए कुछ अपनी समस्याओं का शायद हल मिल जाए इसलिए जाता है और वहां वही घरेलू बातें चलती रहती है तो बहुत सारे सज्जन व्यक्ति भी इस प्रकार समाज से टूट करके और वो बिखर जाते हैं और फिर वो एकाकी हो जाते हैं या फिर किसी दूसरे उसमें चले जाते हैं जहां उनको लगता है भी यहाँ अच्छा है तो कहते हैं कि ये जो व्यवस्था है कैसी व्यवस्था है कि भला आदमी दुख उठाता है और जितने चाहिए उतने मजदूर हरठौर नहीं मिल सकते क्योंकि देश भर में साधु की टोलियां की टोलियां फिरती है कहते हैं सज्जन आदमी जो है वो बेचारे दुखी होते रहते हैं उनकी कोई रक्षा की बात नहीं उनके उनको कोई आ, मतलब उनके अनुकूल कहीं व्यवस्था नहीं होती उनके अनुकूल कहीं सत्संग नहीं होता है तो फिर वो अपना जैसा भी होता है घर में ही रहकर के अपने वातावरण को तैयार करते हैं और ये मजदूर के बालक जो होते हैं ये जो साधु होते हैं ये उनको भहका लेते हैं जैसे आप तो पर्याटिकों में आप देखेंगे तो वहां ये चरस गांजा और अफीम आदि पीने वाले साधु की संख्या बहुतायत तो मिल जाती है और कुंभ के मेले पर तो आप उनको बहुत बड़ी संख्या में देख सकते हैं क्योंकि वहां उस समय सब तरह के लोग आते तो वो क्या करते हैं कि बच्चों को भहका लेते हैं ऐसे कई संस्थाएं हैं जो छोटे छोड़ छोटे बच्चों को ले जाते हैं या उनकी माताएं उनको कह देते हैं ये ये बच्चा जो है ना जो गुरु जी उनके गुरु के चरणों में जाएगा ये बच्चा अब उस बच्चे का आगे क्या होगा वो गुरु जी को पता नहीं न माता को पता है वो बच्चा फिर बड़े होकर के भटकता है ना तो उस ठीक से शिक्षा प्राप्त कर पाता है ना ठीक से पढ़ पाता है और समाज में वो अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करता है तो इस तरह की हमारे देश में बहुत सारी विचारधारा चलती हैं जो गुरु को अर्पण कर देते हैं पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जी के बारे में भी ऐसा आता है कि उनकी माता ने भी गुरुदत्त को वो गुरु के आशीर्वाद हुआ था तो कहीं पता नहीं गई थी चढ़ाने के लिए लेकिन वो गुरु ऐसा नहीं रहा होगा कि उसने बच्चों को बांध दिया होगा उसने स्वतंत्र थोड़ा तो गुरुदत्त विद्यार्थी हमें आर्य समाज के लिए एक अच्छा रत्न प्राप्त हुआ तो कहते हैं कि जो साधुओं की जो टोलियां फिरती हैं, इनमें कोई ज्ञान विज्ञान नहीं होता है इनमें कोई धर्म कोई आध्यात्मिकता कोई ऐसी विशेष नहीं होती ये केवल भोजन के लिए ही घूमती हैं। जहा भोजन का लंगर सत्र चलता होगा बस वही उनकी संख्या अधिक मिलेगी और ज्ञान विज्ञान न होने से क्या होता है कि कि फिर समाज भी ठगी और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है समाज तो देखता है कि भाई ये सफेद कपड़े वाले हैं ये गेरु कपड़े वाले हैं महाराज जी हैं तो ये अच्छे ही होंगे लेकिन उनकी भ्रांति तब टूटती है जब उनके सामने कोई बड़ी घटना घट जाती है तो कहते हैं कि साधुओं की जो टोलियां उधर फिरती हैं, इनसे भी देश का बड़ा नुकसान होता है और आधुनिक संप्रदायों के अनुकूल जो साधु बने हैं उनको बतलाओ कि उनकी गणना किस आश्रम में की जाए जो आधुनिक संप्रदाय है जैसे उनके स्वामी जी के समय भी आधुनिक संप्रदाय थे अब और भी आधुनिक बन गए कई संप्रदायों ने और जन्म ले लिया तो कहते हैं इनके भी साधु रहते है जैसे स्वामी नारायण वाले इनका गुजरात में बहुत अधिक विचारधारा का एक पोषक समाज मिलता है लेकिन इनकी जड़ी झूठ पर जमी है वो आप सत्याग प्रकाश में पढ़ सकते हैं तो स्वामी नारायण वालों को कौन सी वर्ण व्यवस्था में इसी तरह और भी बहुत सारे इस तरह के लोग हैं कि उनको ब्राह्मण कहें, कि उनको क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत गए या उनको क्या कहे कुछ समझ में नहीं आता तो कहते हैं कि ये व्यवस्था जो है जो चल रही है ये बहुत ही मतलब यू, यू कहना चाहिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि शास्त्र का आधार छोड़ लोग मनमाने रहने लगे हैं ये एक प्रकार की जबरदस्ती है स्वामी जी कहते हैं कि शास्त्र का आधार छोड़ देते हैं वैदिक व्यवस्था और वेदों के अनुकूल जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों के अनुकूल जो व्यक्ति चलता है वास्तव में सच्चा सुख प्राप्त तो उसी को होता है अब बाकी लोग धोखे से छल कपट से ठगी से जैसे तैसे अपना जो जीवन यापन करते हैं मुश्किल से पचास साठ वर्ष का जीवन होता है आजकल आदमी का सामान्य रूप से कोई बहुत सत्तर अस्सी तक चल जाता हो तो अभी छोटे से जीवन के लिए वो ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहते वो ये सोचते है कि समाज साधुओं को श्रद्धा से देखता है संतों को श्रद्धा से देखता है तो इसलिए फिर वो इसका लाभ उठाते हैं अब ऐसे लोग साधु बनने लायक होते नहीं क्योंकि और वो साधु बनते भी कई बार ऐसे होते हैं कि जो समाज में टिक नहीं पाते समाज के साथ चल नहीं सकते मेहनत नहीं कर सकते तो ऐसी स्थिति वो फिर कई लोग इस इस तरह से भी साधु बन जाते हैं क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत तो करनी नहीं पड़ती थोड़ी सी मेहनत से ही उनके जीवन यापन की व्यवस्था ठीक हो जाती है तो ये आज का विषय यहां पर था कि ये जो बंड व्यवस्था है आज पूरी तरह से विकृत है और इसको संभालने के लिए हम प्रयत्न करते रहे यही आज का विषय था अब शांति पाठ ओ शांति